ओम सहना वो सहन भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्त शांति ही, शांति ही, शांति हा जी किसी को कुछ पूछना है क्या जुकाम और है आप नहीं पूछना कहां से बारहवें सूत्र से होगा ना बोलिए तथा तथाच विपाटने रूप कामतीध्वन उदसनं कर्म हस्तर्मु्यम व्याख्यात नोदन विशेष मंतरे अग्नि संयोगेना संयोग दग्ध उसी को कोलाय कौला है दीयम से जिलेवए काश्मिकेव लकड़ी या जलीवी लकड़ी या, या पत्थर अश्म का अर्थ है पत्थर या और भी कोई भी वस्तु जो जलीवी हो या जल रही हो तो जली हुई लकड़ी पत्थर आदि के विस्फोटने विस्फोट होने में विस्फोट का मतलब फूलने में अलग अलग होने में उसी को खोला है इन्होंने विस्फोटन को विपाटने विपाटन कहते अलग अलग होने में तद अंशानाम उस वस्तु के जो अंश है अवयव वो अवयव तिरय ऊर्ध्वगमन रूपम उदसनम कर्म उन अवयों में कोई तिरछा कोई ऊपर तितर वितर जैसे होते हैं ना तो उनके तितर वितर होने रूपी कर्म को अस्त कर्म न तुल्यम व्याख्यातम आज के कर्म के समान समझना चाहिए अर्थात नोदन विशेष मंत्रा किसी वेग विशेष के बिना उसमें कोई वेग ऐसा उत्पन्न नहीं हो रहा है वेग विशेष के बिना ही अग्नि संयोग ना एवा अग्नि संयोग के कारण से ही ऐसा हो रहा है ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट हो रहा है जैसे आजकल आप यू समझ लीजिएगा जैसे पटाके फोड़ते हैं ना मान लीजिए अनार है उसको जलाया जो भी? सुतली छाप बम ठीक है उसमें हमने अग्नि संयोग किया है तो उसके उसमें आ, वो फट जाता है विस्फोट होता है उसमें और उसके जो भी कागज आदि उसमें जो भी लगे हुए हैं वो सब इधर उधर उतर कर कोई नीचे कोई ऊपर इस तरह का गिर जाते हैं उसमें जो कर्म हुआ है उनके अवयवों में जो कर्म हुआ है वो वहां कोई विशेष नोदन नहीं है वहां विशेष वेग नहीं है वहां पर अग्नि संयोग ही मुख्य कारण है वहां पर ये कहना चाह रहे हैं पकड़ में आ रहा है नहीं, नहीं यहां पर भी ऐसे ही बता रहे हैं ना और उदयवीर शास्त्री जी ने भी ऐसे ही पता है उदयवीर शास्त्री जी ने तो दूसरा बताया उन्होंने जल गया तो वहां वो फूल जाता है हाँ? जैसे मान ले कहीं ऐसे जला है जैसे आप सूजन जैसा हो जाता है ना उसमें फूलना होता है फूल जाता है ना मांस फूल जाता है पानी भर जाता है वहां पर पानी ये इधर उधर अवयव इधर उधर होते हैं पफोला हो जाता है तो वहां जो इधर उधर हो रहे हैं वो अग्नि संयोग वहाँ कारण है वहां कोई वेग विशेष नहीं है ये कहना चाहते हैं क्या अच्छा शरीर में अच्छा और वहाँ वो, तो तो वो वेग कहा से आ गया तो कहा जाने से नहीं बहुत दूर जा रहा उसकी बात मत करिए वही का वही बात यहाँ तो कहना ददस्य का है ना जले जे, हुए में जो कारण है वहां कौन है विस्फोट होने में विस्फोट होना रूपी कर्म में अग्नि संयोगी कारण है मुख्य रूप से जो विस्फोट होने में तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ इन्होंने हाँ जो लिखा है हाँ कि वो तीरिय गमनम ऊर्द्व गमनम जो हो रहा है तो कुछ तो हो गए ना उसमें वो विस्फोट के कारण यानी उस अग्नि संयोग के कारण से ऐसा हो रहा है बस इतना अंश ले रहे हैं। बहुत दूर दूर जाते हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहे होंगे शायद थोड़ा, थोड़ा भी जा रहा ऊपर हाँ तो भी जैसे आपने अस्तकर्म को माना है ना वहां पर कि मूसल जो है नीचे लगा तो नीचे लगने का अभिघात के कारण से ऊपर उठा जितना भी उठा तो उस उठने के साथ साथ हाथ भी उठाए उसके साथ में तो उस हाथ के उठने में वहां कोई दूसरा कारण नहीं है ठीक है ना ऐसे ही यहां उस अग्नि संयोग से वहां जो भी कर्म हुआ है उस कर्म के साथ साथ वो जो भी उसके अवयव इधर उधर गिर रहे हैं उनके इधर उधर गिरने के पीछे दूसरा और कोई कारण नहीं है वही अग्नि संयोग कारण है ये कहना चाह रहे हैं या यूं कहिए जलेवे के वस्तु के विस्फोट होने में वहां अग्नि संयोग कारण है बस इतना समझ लीजिएगा यहां पर ठीक है सूत्रार्थ हस्तकर्म के अनुसार हस्तकर्म के अनुसार ही हस्तकर्म के अनुसार ही जली जली हुई लकड़ी पत्थर आदि के विस्फोटन में वेग विशेष कारण नहीं है अग्निसंयोग ही कारण है अगला सूत्र देखिएगा यत्ना भावे प्रसुप्त चलन तृणे कर्मा कर्म। वायु संयोगा अनयो सूत्र एक अस्था इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है प्रसुप्त ये चलन क्या प्रसुप्त प्रसुप्त ये चलन त्रिने कर्म वायु संयोगात प्रकृष्ट मैं सुप्त वाला पढ़ रहा हूँ प्रकृष्ट सुप्त सुषुप्तिगत अचैतन्य मूर्चित प्राणि ये मनुष्य के ये सब विशेषण दिए हैं प्रकृष्ट सुप्त्या सोया हुआ है कैसा सोया हुआ है प्रकृष्ट सुप्त्या विशेष रूप से सोया हुआ यानी गाढ़ निद्रा में वास्तव में जिसे नींद कहते हैं ऐसी नींद में जो गया हुआ है उसी को स्पष्ट उस किया खोला है सुषुप्ति नींद को प्राप्त हुए हुए का अचेतन्य गय जो अचेतनता को प्राप्त हुआ हुआ यानी जागृत अवस्था में नहीं है ऐसा व्यक्ति चैतन्य गय का मतलब है उसके अंदर चेतनता ही नहीं ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं यानी जागृत अवस्था से रहित तो व्यक्ति का जो कि मूर्छित एक प्रकार से मूर्छित जैसा बना हुआ व्यक्ति का यत्न अभावे बिना विशेष प्रयत्न के चलनम भवति उसका चलना होता है सोए हुए व्यक्ति का जो नींद में चलता है वो व्यक्ति ये चलते हैं क्या चलते है। अच्छा है। है। वायु संयोगात वात प्रबल और वो जो चलता है ऐसा व्यक्ति वो किस कारण से चलता है कहते हैं वायु संयोगात वायु के संयोग के कारण अर्थात वात प्रबल शरीर में वात प्रबल हो जाने से एक रोग होता है ये आ, उस रोग के कारण से वो व्यक्ति चलता है सनिध में वात रोग यावत यानी वात रोग के कारण से ऐसा व्यक्ति करता है उदवीर उधवीर जी शास्त्री जी के पुस्तक को पढ़ना वो उन्होंने टिप्पणी में अपने मित्र की घटनाएं दी दिए ना जब वो पढ़ाते थे, थे लाहौर में तो उनके साथ में जो रह करके पढ़ाते थे उनके मित्र की घटनाएं दी है उसने को था। की की भरी होती थी। और एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन में सो गए और सोते हुए फिर सोते सोते उठ गए उठकर के चला और ट्रेन के डोर को खोल के बस नीचे उतरने लगे उतने में वो स्वामी जी साथ में थे स्वामी सर्वानंद जी ऐसा शायद कुछ लिखा हुआ है स्वामी कोई सन्यासी साथ में थे वो सन्यासी ने उनका हाथ पकड़ करके रोक लिया हाँ जी हाँ नारायण स्वामी हाँ नारायण स्वामी महात्मा नारायण स्वामी जी ने उनका कर... हाथ पकड़ लिया और ये क्या कर तो रहे ऐसा हो जाता है आदमी दरवाजा खोलता है जाता है वापस आकर के वही सो जाता है ठीक है ना पता नहीं था था। उनको पता ही नहीं रहता भी हुई थी, थी। आपका सुरेंद्र जी एकदम तो अचानक से आगे बारह बजे तो मेरे मन में भी एकदम तो कैसे और सुरेंद्र जी यहाँ कैसे बोल आपको पता लग गया सुरेंद्र जी जैसे तब भी खुल अच्छा अच्छा अच्छा गिरता नहीं का मतलब अगर जमीन सीधा समतल जमीन में जा रहा है तो कहाँ गिरेगा नहीं गिरेगा था। ज़िए था। ज़िए था। ज़िए था। ज़िए था। अच्छा सीढ़ी भी उतर करके से पकड़ करके हाथ से पकड़ लिया क्या किसी आपको पता नहीं उसमें क्या है हाँ जी यानी जागृत वाला मन काम नहीं कर रहा है वहां पर निद्रा वाला मन काम कर रहा है वो निद्रा में ही इसी तरह चल रहा है यानी यहाँ यत्न भावे का अभिप्राय कुछ भी यत्न नहीं आत्मा का ये नहीं कहना चाहते विशेष यत्न हाँ यहाँ मैं कह रहा था ना विशेष यत्न यानी विशेष यत्न के बिना सामान्य यत्न ऐसी सारी क्रियाएं हो रही पर यहाँ वहाँ रोग कारण है मुख्य बारिश आ गई थी ठीक है वो तो नींद में जब रहता है ना व्यक्ति तो पूरी नींद से नहीं जागा है इनको करते करते थे वो तो है जो काम जिस व्यक्ति के इक, मन में बरसात ठीक बात है तथा त्रिने त्रिनादि वनस्पति वर्गे चा उसी प्रकार त्रिण त्रिण के तीन के और उसी तरह पतले पतले जो भी वनस्पतियों के या पत्ते इस तरह के जो भी होंगे उनमें जो कर्म होता है यत्र तत्र गमन उडयन रूप कर्म कई बार पत्ते भी इधर उधर उड़ते रहते हैं और तिनके भी ऊपर उठते हैं तो उन सबका कारण क्या है वायु संयोगात वायु संसर्गात बहुत ही वायु के संसर्ग से वायु के संयोग से उनमें कर्म होता है वहां पर कोई ऐसा वेग नहीं है ये कहना चाहते वही तो वहाँ वाद का कारण होता है हाँ जी सोते हाँ सोते सोते, सोते, सोते करवटे लेता तो है आत तो तो करता इधर करता वो वाद वाँ, के कारण से होता है वह विशेष कारण नहीं आता। प्रकृति बदलती नहीं है प्रकृति बदलती नहीं है का मतलब ये है जिसकी जो प्रकृति प्रकृति वही रहती है पर वो उनमें ऊपर नीचे होते रहते हैं कभी कफ उबर करके आता है जुकाम होता है ना व्यक्ति को तो वहां कफ बढ़ जाता है तब जुकाम होता है इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी प्रकृति वाद थी और अब वो कफ का बन गया ऐसा नहीं इसका अभिप्राय वो तो बढ़ना घटना होता रहता है लेकिन हमेशा एक अधिक रहता है ऐसा मतलब वात प्रकृति का है तो सदा वो वाद प्रकृति का ही रहेगा पित्त प्रकृति है तो पित्त प्रकृति का ही रहेगा कफ प्रकृति है तो कफ प्रकृति का ही रहेगा बाकी ऊपर नीचे होते रहते हैं ऐसा उभरते रहते हैं तो का मतलब एक मूर्छित व्यक्ति में भी ऐसा होता है भी चलने, चलने नहीं लगता है वो मूर्छित व्यक्ति भी आत्मा पे हिलाता है जैसे आ, किसी को ऑपरेशन कर रहा है ना तो वो हिलता भी है लेकिन उसको पता नहीं लगता थोड़ा बहुत हिलता है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल वो लक, लक्कड़ की तरह ऐसे पड़ा रहता ऐसा नहीं है थोड़ा हिलता है आ, पर उसको पता नहीं लगता तो देख के पता है, में चल है, या है। के अपने को अगर कोई देखने वाला ढंग से देखे प्रकाश ठीक से हो तो तब हम पता लगता है क्योंकि सब लोग सो रहे है। के चलते हैं के चलते हैं। कोई आँख बंद कर अब ये हमने परीक्षण नहीं किया देखा नहीं है वो पता नहीं है मान लो कोई नींद में चल रहा हो उसको हम देखे और प्रकाश करे उस स्थिति में तो नहीं बंद बंद नहीं अगर परीक्षा करके देखे ना वो व्यक्ति जो भी चलने वाला है वो चल रहा है तो उस समय अगर हम सूझ लाकर के बिजली चला दें बल्ब चला दे प्रकाश करे और उसकी परीक्षा परिक, करे मतलब एक आंख बंद करके चल रहा है आंखें खोल करके चल रहा है हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है सब पता लगेगा ना उस समय वो तो प्रयोग करके देखने से पता लगेगा हाँ जी हाँ नहीं वो तो होता है आंखें खोल के भी सोते हैं चले हम आगे सूत्रार्थ लिखिएगा तेरहवें सूत्र का अर्थ लिखिएगा आत्मा के विशेष प्रयत्न के बिना सोते हुए व्यक्ति में या सोते हुए व्यक्ति का चलन क्रिया होती है गमन क्रिया होती है चौदहवें सूत्र करते हैं, है तिनके में वायु के संयोग से गमन क्रिया होती है जी हाँ नहीं विशेष बात नहीं का मतलब उसमें अगर कर्म होता है तो कैसे होता है अगर उस पर विचार करो तो ठीक है समझ में आ जाएगा अच्छा अच्छा और बातें बोलिएगा गमनम सूची अभिसर्पणम इति अदृष्ट कारणकम कहते हैं मणि मणि गमनम मणिगमनम मणे हैं गमनम मणि है गमनम मणि का सरक ना या घूम ना मणि से यहां पर कोई इंजन नहीं नहीं नहीं कोई इंजन है किसी यंत्र यंत्र के लिए कह रहे हैं यंत्र जैसा घूमता है ना उसके लिए कहना चाह रहे हैं मणिगमनम मने गति अर्थात विमान आदि चालम गति कर्म विमान आदि जो भी वाहन होते हैं उनमें जो गति कर्म होता है अच्छा पहले को मणि नहीं ऐसा नहीं है मणि का मतलब वहा जो इंजन होता है ना इंजन में कोई ऐसी चीज होती होगी उसमें दिश्ट दिश्ट नहीं वो नहीं वो नहीं कहना चाहते दिशा सूचक यंत्र की बात नहीं हो रही है जैसे इंजन चल पड़ता है ना जो इंजन होते हैं इंजन में गति होती है वो किस कारण से होती है उसको लेकर के कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं नहीं यहाँ ये कहना चाहते है आ, कोई भी इंजन है इंजन घूम रहा घूम रहा है यानी कोई स्वाभाविक रूप से कोई यंत्र चल रहा है ठीक है ना वो तो उसका स्वभाव है चलना ही उसका स्वभाव है घूमना उसका स्वभाव है ठीक है नहीं समझ में आ रहा है अभी अभी इसको पढ़ो पता लगेगा शक्ति ही साधन है कोई विमान, को चलाने, के तो को विमान हाँ। चलाने के लिए विमान आदि चलाना है ना विमान चलाने के लिए विमान आदि चलाने के लिए कोई ऐसा यंत्र होता होगा कोई ऐसा रहता होगा वो उसके कारण से वो विमान आगे बढ़ता है तो सूचिया अभिसर्पणम ऐस्कांतम प्रति सूचिया अभिसर्पणम सुई है कोई भी इस तरह का आ, पतली सी चीज हो लोहे की सूची है या सुई है तो सूच अभिसम सुई का आगे सरकना ऐस्कांतम प्रति लोहे के आ, चुंबक के प्रति इत्यादि इस प्रकार के जितने भी पदार्थ होंगे तृणस्य तृणकांतम प्रति ृत्त प्रति तृण कहते हैं लोहे को और तृणकांत कहते हैं अपने चुंबक को तो लोहे का चुंबक के प्रति जो सरकना है ये सब के सब अदृष्ट कारणक अदृष्टम ही तीना ती नैसर्गिकी कारण यस्य तथा भूत तदस्त तो यहां ये सब अदृष्ट कारण अदृष्ट का अर्थ यहां पर धर्म-धर्म नहीं लिया जा रहा है यहां अदृष्ट का मतलब है स्वाभाविक कारण है उसका उसका अपना स्वयं का स्वभाव है तो अदृष्टम ई ती नैसर्ग की कारणम उस वस्तु की जो शक्ति है नैसर्गिक की शक्ति यानी स्वाभाविक शक्ति है वही वहां पर कारण है यस तथा भूतम तदस्ति यस जिसका जैसा स्वभाव है तथा तद अस्ती वो उसी रूप में रहता है ऊपर तो तुम जाना फिर से थोड़ी कहना चुंबक को त्रिण्तम भी कहते हैं संस्कृत में को ऐसा अम... है चुंबक के बहुत सारे नाम है ऐस कांतम भी कहते हैं त्रिणकांतम भी कहते हैं। ना? और कुछ तिनके उस चुंबक के साथ जुड़ते भी हैं, आकर्षित भी होते हैं तो यहाँ त्रिन से लोहा ले लो क्योंकि चुंबक का एक नाम त्रिणकांतम भी है सूची सूची किया कि कांतम प्रति इति, इत्यादि माने जैसे के कि कि प्रति किसी रखना किसी भी का का भी चुंबकीय सामान्य है मतलब ऐसा है कुछ चीजें होती हैं जैसे प्लास्टिक भी होते हैं प्लास्टिक भी होते हैं ना प्लास्टिक के साथ में भी जैसे हमारे रोंगटे हैं ना ये भी खड़े हो जाते हैं उसके साथ चिपक जाते हैं तो उसके वो वो उसके अंदर भी हाँ तो उसमें भी यानी प्लास्टिक के अंदर भी चुंबकीय शक्ति होती है प्लास्टिक का मतलब जैसे जैसे मच्छरदानी प्लास्टिक के मच्छरदानी होती है ना उनमें भी ये होता है वो विद्युत शक्ति अलग चीज है कर हो सकता है, शौल शौल। कर तो है। हाँ हाँ शॉल में शॉल में भी हो सकता है मतलब कुछ चीजों में चुंबकीय शक्ति है ही वैसे तो यू तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें चुंबकीय शक्ति होती है उसमें बहुत कम मात्रा में होती है उतना पकड़ में नहीं आता सूत्र मतलब का मतलब है जो इनमें कर्म होता है वो कर्म किस कारण से होता है यानी लोहा चुंबक के प्रति खींचा चला जाता है उसके पीछे क्या कारण है ये पूछा जा रहा और किसी कारण से वो घूमता है वो क्यों घूमता है उसका स्वाभाविक है उसमें घूमने का ही स्वभाव है इसलिए वो घूमता है ऐसा ये वाला इसी तरह का हो सकता है सूत्रार्थ लिखिएगा इंजन का घूमना ये मणि गमनम अर्थ इंजन का घूमना सुई का सरकना रूप कर्म रूई का सरकना रूप कर्म उन उन पदार्थों में स्थित उन उन पदार्थों में स्थित उन पदार्थों में स्थित अदृष्ट शक्ति के कारण होता है हाँ। जैसे पहाड़ों से पानी गिर रहा है तो तो वो वो जो पानी कण गिर रहा है, तो वो क्या आ, किसी मतलब ईश्वर गिरा रहा है उनको या फिर वो किसी प्राकृतिक बल के कारण गिर रहा है इस तरह का हो सकता है वो तो है उसमें तो ईश्वर सीधा सीधा क्यों गिराएगा उसमें वो सामर्थ्य है गिरने का यानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी तो है, है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके कारण से नीचे गिरता है नहीं उनको रोकने का सामर्थ्य जहां जहां वहां थोड़ा गिरता है पानी तो ऊपर भी है पर वो नहीं गिरता जब तक उसको रोकने की शक्ति वहां पर विद्यमान है रोकने की शक्ति कहीं पर नहीं है तो फिर गिर जाएगा जैसे नीचे से बाल फेंकते ना ऊपर जा रहा है ना तो आपने ऐसा वेग उत्पन्न किया वो जब तक वो वेग रहता तब तक ऊपर जाता रहता है वेग समाप्त होते एकदम नीचे आएगा तो जब ऊपर जा रहे तो क्यों नहीं खींच रहा है तो आपका यही तो प्रश्न है तो इसलिए नहीं खींचना क्योंकि वो उसके विरुद्धि विरुद्ध शक्ति ऊपर ले जाने वाली शक्ति है वहां पर उसके कारण से वो नीचे नहीं आता है ऐसे ही वहां रोकने की शक्ति है इसलिए वो नीचे नहीं गिरता बादल और जब रोकने की शक्ति वहां से अट जाए तो गिर जाता है बादल जब फट जाते हैं ना तो गिर जाता है हाँ जी जिया विमुक्तें बाणे यावत्त पतनम अन्यानी अन्य कर्मा बवंती अन्यानि कर्मा बहंती कर्म कर्म साध्यम नर्म कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं होता है तो वहां अलग अलग कर्म कैसे हो रहे तेना भी हेतु नवित वहां कोई ना कोई कारण ऐसा होना चाहिए जो कि अलग अलग कर्म हो रहे हैं वहां पर ऐसा लगता है कर्म कर्म को उत्पन्न कर रहा हो पकड़ में आ रहा है प्रश्न जिया विमुक्त बाने डोरी से निकले हुए बाण में यावत् पतनम जब तक वो नहीं गिरता वो बाण तब तक अन्य कर्मा बहनती वहां नए नए कर्म उत्पन्न होते हैं। तो प्रश्न ये कर्म कर्म साध्यम न विद्यते कर्म कर्म को उत्पन्न तो करता नहीं है तो फिर वहां अलग अलग कर्म कैसे हो रहे हैं क्या कर्म कर्म को उत्पन्न कर रहा है वहां पर वो तो नहीं हो सकता तत्र ऐसी स्थिति में वहां पर केना भी हेतु ना भवितव्य वहा कोई ऐसा कारण होना चाहिए जिस कारण से वहां नए नए कर्म उत्पन्न होते जा रहे तो हैं। वो आये थे लेकिन प्रसंगवश उस बात को समझाया जा रहा है अत्र उच्चते संदर्भ में बात कही जा रही है बोली ईसौ अयुगप संयोग विशेषाह कर्मान्य हेतु तो ईसो कर्मान्य बाण में अलग अलग कर्मों के होने में जिया विमुक्त वेगेन बाणे जियां कहते हैं डोरी बाण जो धनुष की जो डोरी है जियां विमुक्ते वेगे न बाणे डोरी से अलग हुए वेग से जाते हुए बाण में यह गच्छति यहां क्रियापद नहीं है गच्छत शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है ज्या विमुक्ते वेगे न गच्छती बाणे ज्या से यानी डोरी से अलग हुए वेग से जाते हुए बाण में यावत पतनम जब तक वो बाण नीचे नहीं गिरता तब तक अनेकानि भवन्ति कर्मा अनेक कर्म होते हैं न एकम कर्म न एकम कर्म वहां एक कर्म नहीं हो रहा है अनेक कर्म हो रहे हैं क्यों तस्य पंचमे क्षण नश्य क्योंकि कर्म उत्पन्न होता है तो पांचवें क्षण में नष्ट हो जाता है वो हाँ जी था। था ये। था है। वो तो आपने कर लिया था पहले मीटर नहीं वो नहीं तो था। तो हाँ नहीं बताया था हाँ तो पांचवा पांचवा तो अंतिम स्थिति है वहा है तो चार ही है वहाँ पर है तो चार ही है वो पांचवे क्षण में नहीं रहता है बस ये है इसका अभिप्राय इसलिए कह रहे पंचमे क्षण नश्य मान पांचवे क्षण में, में जाकर के तो नष्ट होता है इधर कैसे कैसे कैसे थी पांच हुई पहले उत्पन्न होता है ठीक है ना कर्म उत्पन्न हुआ तो उस कर्म के उत्पन्न होने से विभाग होता है और वो विभाग होते तो हाजी उत्पन्न होना एक है विभाग होना दो है आगे के साथ संयुक्त होना तीन है ठीक है ना और संयुक्त होकर के नहीं नहीं हाँ जी वो वो देखते हैं क्या तो ये कहते हैं। ये चल चल रहा रहा है है वो भी उत्पन्न होने में तो क्या नहीं नहीं नहीं उत्पन्न होने में नहीं उत्पन्न उत्पन्न होना उत्पन्न हो गए ना उत्पन्न होते ही कर्म होते ही विभाग हो जाएगा वो इतना सूक्ष्म होता है ना वो आप हम तो ये तो सोचते समय अलग अलग ऐसा बना रहे हैं वो इतनी सूक्ष्मता होती है उसको केवल समझाया जा रहा है आप उसमें पढ़ेंगे तो वो बताएंगे पांच पांचवें क्षण में कैसे ये होता है इसी के बाद में देखो आप एक देश दूसरे देश से विभाग कर अन्य के साथ देता है में है वह देश चौथे में में देश के साथ हो जाता है। यह भी है, है। यह कर्मजन्य पर यही पांचवें उसका नाश हम्म, हाँ तो कुछ तो लगा नहीं ना ना यही तो पांचवे क्षण इसलिए कहा पांच पांचवें पांच क्षण में नष्ट होने वाला होने से तत्व कर्मनेकत्व ऐसी स्थिति में अनेक कर्म होने में विशिष्ट विशिष्ट शक्ति संयोगा वहा विशेष शक्ति का संयोग रहता है वहां ये विशिष्ट शक्ति संयोग का मतलब वेग जिसको प्रेरणा संस्कार तरंगा कहा प्रेरणा रूपी संस्कारों का तरंग यानी वेग का तरंग तो कहते हैं विशिष्ट शक्ति संयोगाह विशिष्ट शक्ति का संयोग वहां रहता है अर्थात प्रेरणा संस्कार तरंगा संति प्रेरणा रूपी संस्कारों का तरंग रहते हैं यानी वेग बहुत सारे वेग वहां पर रहते हैं ये खलु बाने संयुक्ता विद्युत तरंगा इवा तरंग रूपा है वो कैसे हैं? ये खलु बाने संयुक्ता वो जो तरंग हैं, वेग हैं वो बण में विद्यमान है और वो ऐसे विद्यमान है जैसे मानो विद्युत तरंग होते हैं विद्युत के जो तरंग होते हैं विद्युत तरंगों के समान ही ये इनके तरंग होते हैं उन्हीं के कारण से नया नया कर्म उत्पन्न होता रहता है वो हेतु बूता विद्यंत वो हेतु के रूप में कर्म को उत्पन्न करने में कारण के रूप में वहां विद्यमान रहते हैं सूत्रार्थ बाण में बाण में अनेक कर्मों का उत्पन्न होना बल्कि ऐसा लिख सकते अयुग पद कहे ना क्रम से बाण में यह यू कहिएगा डोरी से ये यहां या, से जाना पड़ेगा तभी स्पष्ट होगा डोरी से अलग हुए बाण में डोरी से अलग हुए बाण में क्रम से कर्मों का उत्पन्न होना अयुग पथ का मतलब क्रम से युग का मतलब एक साथ और अयुग का मतलब क्रम से बारी बारी से डोरी से धनुष्य की डोरी से अलग हुए बाण में क्रम से उत्पन्न होने वाले कर्मों में, हाँ, में क्रम से उत्पन्न होने वाले अनेक कर्मों में जी आपने पहले कुछ और क्रम आ, वो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ नहीं ना तो वो बदल आप जब दो दूसरी बार तीसरी बार पूछेंगे तो दूसरा शब्द आ जाएगा तो बीच में आ, वो एक बार पूरा लिख देंगे ना आप उसके बाद फिर पूछिएगा जी डोरी से अलग हुए बान में क्रम से उत्पन्न उत्पन होने वाले कर्मों में वेगरूपी तरंग कारण होते हैं वेग रूपी तरंग कारण होते हैं ठीक है जी अब कहते हैं कथमिति विवृणती कैसे होता है इसका विस्तार से स्पष्ट कर रहे हैं बोलिएगा नोदनाद नोदनाशो कर्म तत्कर्म, तत्कर्म कारिता संस्कारात उत्तरम तथा उत्तरम तत्रम, उत्तरम च ये यहां प्रक्रिया बताई नोदनाद आद्यम ईशोह कर्म का मतलब है नोदन समझते हैं वेग नोदन का मतलब वेग वेग से आद्यम ईशो कर्म मैं वैसे बता रहा हूं सूत्रात नहीं लिखवा रहा हूं वेग से बाण में पहला कर्म उत्पन्न होता है तत्कर्म कारिताचा उस कर्म से उत्पन्न होने वाले वेग से आगे आगे के कर्म उत्पन्न होते रहते बाश्य पढ़िएगा फिर देखते हैं सूत्रार्थ ध्रित बाण या जया आकृष्ट या बाणों कह रहे हैं ध्रित बाणय यानी धनुष में दृत बाण से दृत का मतलब मस्तित लगा हुआ धनुष में लगा हुआ जो बाण है ना उस बाण से उसी को स्पष्ट किया जया आकृष्ट या बाणों या ध्रित बाणियाम का मतलब यह धनुष लेना चाहिए धनुष पे बाण लिया बाया है बान, आ, बान, है तृतीय एक वचन ध्रित बाण से धनुष्य में ध्रित जया आकृष्टया डोरी को खींच कर बाणो नोद्य बाण को नोद्यते फेंका जाता है नोद्यते। आ, नोद्यते का मतलब फेंका जाता है मतलब बान को धनुष्य में लगाकर डोरी को खींचकर कर बान को फेंका जाता है ऐसे ही तो करते हैं पहले मेरी बात को तो सुन लो जो यहाँ शब्द है उसके अर्थ उसके अनुसार तो अर्थ तो कर लो ना आप आप अपने मन से करते जा रहे हैं ना जया आकृष्ट या बणो नोद्य डोरी से आकृष्ट बान को नोद्यते फेंका जाता है ये शब्दार्थ सुनो ना आप फिर कहते हैं तन नोदनात उस नोदन से उस वेग से उस फेंके जाने से प्रक्षेपन बलाद प्रक्षेपन रूपी बल से फेंकने वाले रूपी बल से बान से खलु आद्यम कर्म बान का आद्य कर्म उत्पन्न होता है अर्थात ज्ञातो अपसर्पणम डोरी से वो बाण छूट जाता है उसका अपसर्पण होता है स्पष्ट हो गया हाँ जी अपसरपनात उसके छूट जाने से डोरी से उस बाण के छूट जाने से बाने संस्कारों वेगो जायते उस बाण में एक वेग नामक संस्कार उत्पन्न होता है छूट जाने के बाद। जी। अब शब्द को मत पकड़िए नहीं पूछ के आ रहे हैं तो स्पष्ट है स्पष्ट, श... स्पष्ट, है। शब... स्पष्ट, है। स्पष्ट का मतलब है वहाँ ये कह रहे हैं ना तद अपसरपनात बाहने संस्कारों वेगो जाए थे हाँ तो ऐसे ही तो कहेंगे तद अपसारपणात उसके अपसर्पण से उसके अपसरपन से बाण में वेग नामक संस्कार उत्पन्न होता है वेग रूप संस्कारात उस वेग रूपी संस्कार से उत्तरोत्तरं कर्म प्रवर्तते अगला अगला कर्म उत्पन्न होता रहता है पे, अच्छा, हो हाँ जी हाँ तो उत्तरो कर्मा प्रवर्तते यावत् संस्कारो वेगो बाणे अवतिष्ठते और उत्तरोत्तर कर्म कब तक होता रहता है तो समझाया है यावत् जब तक जब तक वेग रूपी संस्कार उस बाण में रहता है तब तक उत्तरोत्तर कर्म होता रहता है अतो बाण कर्म अनेकत्वे प्रेरक संस्कार तरंगा संयोग विशेषाह कारणम अतः इसलिए इसलिए हम कहना चाहते हैं बाण से कर्म अनेकत्व बाण में बाण के अनेक कर्म होने में प्रेरक संस्कार तरंगा प्रेरक रूपी संस्कारों का तरंग यानी संयोग विशेष वहां पर कारण है अर्थात वेग कारण है हाँ जी बाढ़ छूटने पर उसमें है। ऐसा ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। पंक्ति से है पंक्ति से तो आ रहा है आप ये समझेगा अगर आप बांध को ना छोड़े तो उसमें वेग कहा से दिखाई देगा आपको देग पहले पहले पहले समझ लो सिद्धांत को समझो बांध को जब तक डोरी में पकड़ के रखा है ठीक है ना तो उसमें वेग दिखाई नहीं देगा आपको जब डोरी से अलग करेंगे तब उसमें वेग आपको दिखाई देगा ये इसका अभिप्राय है आ, उसको कैसे अभिव्यक्त करोगे बताओ सीधा वहां छूटने पर से में उत्पन्न तो होता है नुँ। नुँ। तो बोलो आप क्या कहना चाहते हो तो जब दो से छूटता है उसके बाद उसको बेगू संस्कार तो ऐसा नहीं कहना चाहते ये आप कहना चाह रहे हैं ऐसा वो शब्दार्थ का शब्दार्थ बताने की एक शैली होती है उस शैली से बताया जा रहा है यहाँ पर उसमें तो जब आप ऐसे खींचते वेग उत्पन्न हो गए वहां पर जैसे छूटते हैं मतलब छोड़ते हैं उसको तो उसमें वेग आ जाता है ये इसका मतलब यह है आ जाता है का मतलब वेग उसमें तो है ही है तो वो वेग दिखता है प्रकट होता है यूँ समझ लीजिएगा क्या पंक्ति में देखेंगे प्रक्षेपण बला तो जो हम जो जिसको जो वेग कह रहे हैं तो तो तो तो उत्पन्न हो गया तो उसको ये यह पर प्रक्षेपण बल से इन्होंने दिखा दिया हाँ तो वो वो तो है है है ही तो देखो अभिव्यक्त करने की भाषा अपनी होती है। आप अपने ढंग से भाषा को रखना आप चाहेंगे ऐसा नहीं जिस तरह की भाषा में वो अभिव्यक्त करते हैं वैसे है अभिव्यक्त करते हैं ठीक है न शुरू में देखिएगा तोदनाथ प्रक्षेपण बलाद ब खु आद्यम कर्म प्रक्षेपण बल तो है वहां पर वेग तो उत्पन्न किया है उस प्रक्षेपण बल से वहां बाण में पहला कर्म उत्पन्न हो गया ठीक है ना अब तो कह रहे हैं आद्यम कर्म ज्यासर्पणम तब उस ज्या से उस डोरी से अपसर्पण रूप कर्म हो गया तद अपसर्पणात आद्य कर्म उस आद्य कर्म ज्ञातम पहला कर्म क्या है ठीक है ना अब उस कर्म के साथ साथ वेग भी साथ में चल रहा है वहां पर वेग उसके साथ है बान के साथ कर्म के साथ साथ क्या बोला है उस बाह में वेग आ चुका है अब उस वेग से आगे नए नए कर्म उत्पन्न होते हैं इसका अभिप्राय ये ही है बस ऐसा ही समझ लो आप इनको इतना तो वो भी समझते होंगे ना जो आप कहना चाह रहे हैं लेकिन वो भाषा है भाषा को इसी तरह बताया जाता है आप और न्याय दर्शन वो ये बहुत दर्शन आप पढ़ेंगे ना वहां जो भाषा लिखी जाती है ना उस भाषा के अनुसार आप अर्थ नहीं ले सकते हैं वहां पर उसका अभिप्राय इसी तरह का होता है क्योंकि वो अभिव्यक्तिकरण इसी रूप में करते हैं ठीक है सूत्रार्थ बाकी आप अपने ढंग से इसका भाष्य बना लेना तब पता लगेगा आपको हाँ जी बाण के वेग से आ, नहीं बाण के वेग से नहीं वेग से बाण में प्रथम कर्म उत्पन्न होता है वेग से बाण में प्रथम कर्म उत्पन्न होता है उस कर्म से उत्पन्न वेग से उस कर्म से उत्पन्न वेग से या उस कर्म से उत्पन्न वेग रूपी संस्कार से ऐसा भी लिख सकते हैं उस कर्म से उत्पन्न वेग रूपी संस्कार से उत्तरोत्तर कर्म उत्पन्न होते रहते हैं स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ पुनः हाँ।, हाँ जी कुछ कहना चाहते है पुनः हाँ, अब वो गिरता क्यों है का गुरुत्वाकर्षण हाँ अगला सूत्र ये है नहीं, वो तो एक ही बात है था जी एक ही बात है पहले संस्कार समाप्त होता है उसके बाद अब गिरेगा हाँ जी पुनः हा, बोलिए संस्कार अभावे गुरुत्वात्तन गुरुत्वाद संस्कारो वेगः संस्कार का अर्थ वेग है स च आद्यकर्म कार्यम स संस्कार वो जो संस्कार है वो आदि कर्म का कार्य है वो वेग यानी जो पहला कर्म होता है उस पहले कर्म का वो कार्य है यानी पहले कर्म उत्पन्न होता है उस कर्म से फिर वेग उत्पन्न होता है फिर उस वेग से आगे के आगे कर्म उत्पन्न होते रहते हैं संस्कारो वेगा सच आद्य कर्म न कार्यम और वो जो वेग है वो आदि कर्म का कार्य है आद्य कर्म वेगस्य कारणम आद्य कर्म जो प्रारंभिक कर्म है वो वेग का कारण बनता है उक्तम ही कहा ही है पहले संयोग विभाग वेगा कर्म समानम ये पहले अध्याय में स्पष्ट किया संयोग विभाग और वेगों का कर्म समान रूप से कारण बनता है कार्यम ही विनाशधर्मी नश्वरम भवती कार्यम ही जो कार्य होता है वह विनाशधर्मी होता है अर्थात नष्ट होने वाला होता है तचा शन शन हरसति और वो जो कर्म है वो शनि शनि हरास को प्राप्त होता है अर्थात विनश्यति च नष्ट होता है तस्य अभावे उस वेग रूपी कार्य के अभाव होने पर बाण से गुरुत्वाद बाण के भारी होने से भारवत्वाद भारवान होने से पृथिव्या और पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण के कारण से बाण नीचे गिर जाता है संस्कारेना संस्कार गुरुक पतनम आसी संस्कार के कारण उसे गुरुक पतन गुरुत्व का गुरुत्वरूपी कारण का यानी गुरुत्वरूपी कारण से जो पतनम गिरना रूपी कार्य होना था वो अवरुद्ध मासित वो रुका हुआ था गुरुत्व के कारण से पतन रूपी क्रिया अवरुद्ध थी अब वो अवरुद्ध नहीं होगा क्योंकि संस्कार नहीं है। पकड़ में आ रहा है पहले पहले समझ तो लो आप जो कहना चाहते हैं ये कहना चाह रहे हैं गुरुत्व निमित्तकम पतनम पतन क्यों होता है वो गुरुत्व निमित्तम गुरुत्व के कारण से पतन क्रिया होती थी वो पतन क्रिया अवरुद्ध आसित वो रुकी हुई थी क्यों संस्कार के कारण से यही तो मैं कहना चाह रहा हूं उल्टा बोला था क्या हो सकता है सूत्रार्थ चलते हुए तीर में चलते हुए तीर में वेग संस्कार के अभाव होने पर या ये कह भी सकते हैं चलते हुए तीर में वेग संस्कार के ना रहने पर चलते हुए वेग में वेग ठीक है आप नहीं तो वही तक ठीक था लेकिन बोलने में वो हो गया। आ, कोई बात नहीं चलते हुए तीर में वेग संस्कार के न रहने पर तीर के भारी पन के कारण से पतन क्रिया होती है तीर के भारी पन के कारण से पतन क्रिया होती है ठीक है इतना ही रखते हैं हाँ है जी नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कितने सूत्र हुए हैं सात सूत्र हुए होंगे अठारह है ना हाँ जी सात सूत्र हुए हैं हाँ छोटे छोटे सूत्र हैं सरल हैं। देखिए कितनी सरलता से हम लोग समझ रहे हैं इस बात को पर इसको वैसे समझना बहुत कठिन है जैसे ये रिकॉर्ड कर रहा है हाँ करता है रिकॉर्ड वैसे रिकॉर्डर जो है रिकॉर्ड कर रहा है कैसे कर रहा है जी क्या प्रक्रिया है किस रूप में कर रहा है इसको थोड़ा समझना सूक्ष्म है ना गिर रहा है गिर रहा है ठीक है गिर रहा है भारी के कारण से भारी है और इसमें नीचे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है बस गिर रहा है इसी को समझने के लिए कितना टाइम लगाया होगा न्यूटन नू ने क्यों जी इसको समझने के लिए कितना टाइम लगाया होगा इसको तात्विक रूप से समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा यह तो बहुत सरल है तीन का है वायु के संयोग से इधर उधर डोल रहा है बस हो गया इसे बोलते है ना कौन बोल रहे थे ईश्वर कैसे मिलता है सत्य से मिलता है उसमें कौन सी कठिन बात है सत्य न लभ्या ये आत्मा सम्यक ज्ञाने न ब्रह्मचर्य नित्यम बस हो गया? कितना इसमें क्या है इसी में है सब कुछ कहना कितना सरल हो रहा है ना पर इसको समझ करके तात्विक रूप से जब व्यक्ति इसको चलता है तो वो उसकी स्थिति अलग होती है उस उस तात्विक स्थिति को समझने के लिए यह सारा प्रपंच है ओंकार करते हैं ओ